श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग श्री राम कृष्ण देव की तंत्र साधना श्री गणेश जी के स्त्री जाति के प्रति मातृ ज्ञान के संबंध में श्री राम कृष्ण देव की कहानी दक्षिणेश्वर में रहते समय एक दिन श्री राम कृष्ण देव ने रमली मातृ के प्रति भाव का उल्लेख कर एक पौराणिक कथा सुनाई थी कि सिद्ध ज्ञानियों के अधिनायक श्री गणेश जी के हृदय में इस प्रकार मातृज्ञान कैसे दृढ़ रूप से प्रतिष्ठित हुआ था मदस्राविक जतुंडधारी लंबोदर देव के प्रति इसके पूर्व हम लोगों की विशेष भक्ति श्रद्धा नहीं थी किंतु श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से उस वृतांत को सुनने के पश्चात तभी से हमें यह धारणा हुई है कि श्री गणेश जी वास्तव में ही समस्त देवताओं से पहले पूजन प्राप्त करने योग्य हैं किशोरावस्था में एक दिन खेलते हुए गणेश जी की दृष्टि एक बिल्ली पर जा पड़ी बाल्य चापल्यवश उसे नाना प्रकार के कष्ट देते हुए तथा मारपीट कर उन्होंने उसे घायल कर डाला किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर बिल्ली भाग गई कुछ देर बाद गणेश जी अपनी माता श्री पार्वती देवी के समीप पहुँचे बड़े आश्चर्य से वे क्या देखते हैं कि उनकी माता जी के अंगों पर जगह जगह पर मार के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं माता की उस दशा को देखकर अत्यंत व्यथित हो जब उन्होंने कारण पूछा तब विसन्नता के साथ देवी ने उत्तर दिया तुम्ही तो मेरी इस दुर्वस्था के कारण हो मातृभक्त गणेश जी यह सुनकर विस्मित तथा अत्यंत व्यथित हो आँखों में आंसू भर कर बोले यह क्या कह रही हो माँ मैंने तुमको कब मारा यह भी तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूं कि मैंने ऐसा कोई दुष्कर्म किया हो जिससे तुम्हें अपने अबोध बालक के कारण इस प्रकार का कष्ट सहन करना पड़ा जगन्मयी देवी ने उत्तर दिया तुम्हें विचार कर देखो कि आज तुमने किसी प्राणी को मारा है या नहीं गणेश जी बोले हाँ अभी कुछ देर पहले मैंने एक बिल्ली को मारा है और फिर यह सोचकर गणेश जी रोने लगे कि शायद बिल्ली के मालिक ने ही मेरी माँ को इस प्रकार मारा होगा तदनंतर अनुतप्त बालक को स्नेहपूर्वक हृदय से लगाकर श्री गणेश जननी बोली तुम जो सोच रहे हो वह बात नहीं है तुम्हारे सम्मुख विद्यमान इस शरीर पर किसी ने हाथ भी नहीं उठाया है किंतु असल बात यह है कि मैं ही बिल्ली आदि समस्त प्राणी रूप से इस संसार में विचरण कर रही हूँ यही कारण है कि तुम्हारे मारने का चिन्ह मेरे अंगों पर तुम्हें दिखाई दे रहा है तुमने बिना जाने ऐसा किया है इसलिए दुखित न हो किंतु आज से इस बात को ध्यान में रखना कि स्त्री मूर्तिधारी सभी प्राणी मेरे अंश सम्भूत है तथा पुरुष मूर्ति विशिष्ट प्राणी वर्ग का जन्म तुम्हारे पिता के अंश से हुआ है शिव तथा शक्ति को छोड़कर इस संसार में और कुछ भी नहीं है गणेश जी ने माता के इस कथन को श्रद्धा श्रद्धापूर्वक हृदयंगम कर लिया यहाँ तक कि विवाह का अवसर उपस्थित होने पर यह सोचकर कि मां के साथ ही विवाह करना पड़ेगा वे विवाह बंधन में आबद्ध नहीं हुए इस प्रकार गणेश जी सदा के लिए ब्रह्मचारी बने रहे तथा यह जगत शिव शक्त्यात्मक है इस बात को अपने हृदय में सदा धारण किए रहने के कारण ज्ञानियों में वे सर्वाग्रगण्य बने तथा इस कथन को कहने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव ने गणेश जी की महिमा सूचक निम्नलिखित आख्यायिका का भी उल्लेख किया किसी समय श्री पार्वती देवी ने अपने बहुमूल्य रत्नहार को दिखाकर गणेश तथा कार्यकेय से कहा कि चतुर्दश भुवनात्मक इस जगत की परिक्रमा कर तुम दोनों में से जो सबसे पहले मेरे समीप उपस्थित होगा उसे मैं यह रत्नहार प्रदान करूँगी मयूर वाहन काचके अपने अग्रज के लंबोदर स्थूल शरीर के गुरुत्व को सोचकर तथा उनके मा वाहन मूसक की मंथर गति का स्मरण कर मुस्कराए और यह सोचकर के रत्नहार मुझे ही मिलेगा अपने मयूर पर सवार हो जगत की प्रदक्षिणा करने को चल दिए कारचिकेय के जाने के बहुत देर बाद गणेश अपने आसन पर से उठे और ज्ञान नेत्र से शिव शक्त्यात्मक जगत को श्री हर पार्वती के शरीर में अवस्थित देखकर धीरे धीरे उनकी परिक्रमा तथा वंदना कर निश्चिंत चित्त से बैठ गए कुछ समय बाद कार्य के लौटे परंतु श्री पार्वती जी ने वह हार गणपति जी को ही प्रदान किया और उसे अत्यंत स्नेह से उनके गले में डाल दिया इस प्रकार गणेश जी के रमणी मात्र के प्रति मातृभाव का उल्लेख कर श्री रामकृष्ण देव बोले मेरा भी रमणी मात्र के प्रति यही भाव है इसलिए पत्नी के अंदर श्री जगदम्बा की मातृमूर्ति का साक्षात दर्शन प्राप्त कर मैंने उसकी पूजा तथा चरण वंदना की थी रमणी मात्र के प्रति मातृ ज्ञान को सब प्रकार से अक्षुण रखकर तंत्रानुसार वीर भाव के साधनों का अनुष्ठान किए जाने की बात किसी युग में किसी भी साधक के द्वारा हमने नहीं सुनी है लंबी होकर साधक अब तक शक्ति स्त्री सहकारी का ग्रहण करते रहे हैं तदर्थ वीरमत के आश्रयी सभी साधकों में यह दृढ़ धारणा हो गई है कि शक्ति ग्रहण किए बिना साधना में सिद्धि या श्री जगदम्बा की कृपा प्राप्त करना सर्वथा असंभव है अपनी पशुवृत्ति तथा उस प्रकार की धारणा के वशीभूत होकर साधक वर्ग कभी कभी परकीय शक्ति तक को अंगीकार करने में नहीं हिचकते इसीलिए लोग तंत्र शास्त्र निर्दिष्ट वीराचार मत की निंदा करते रहते हैं युगावतार युगा लोकोत्तर युगावतार लोकोत्तर श्री कृष्ण देव ही ने अपने बारे में बारंबार हमसे इस बात को कहा है कि उन्होंने आजन्म कभी स्वप्न में भी स्त्री का ग्रहण नहीं किया अतः जन्मभर मातृभावलंबी श्री रामकृष्ण देव को वीरमत के साधना अनुष्ठान में प्रवृत्त कराने में श्री जगदम्बा का गुण अभिप्राय विद्यमान था यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि किसी भी साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें तीन दिन से अधिक समय नहीं लगा साधना विशेष को ग्रहण कर उसके फल को प्रत्यक्ष करने के निमित्त व्याकुलतापूर्ण हृदय से श्री जगदम्बा से हट करने पर तीन दिन में ही मैं सफल हो जाता था शक्ति ग्रहण किए बिना वीराचार के साधनों में इस प्रकार अल्प समय के अंदर उनकी सफलता से स्पष्टतया यह प्रमाणित होता है कि पंच मकार या स्त्री ग्रहण उन अनुष्ठानों के आवश्यक अंग नहीं है संयम रहित साधक अपने दुर्बल स्वभाव के वशीभूत होकर ही उस प्रकार का आचरण किया करता है साधक द्वारा इस प्रकार किए जाने पर भी तंत्र ने उसे अभयदान किया है तथा पुनः पुनः अभ्यास के फलस्वरूप समय आने पर वह भी दिव्य भाव में प्रतिष्ठित होगा इस बात का उपदेश प्रदान किया है इससे उस शास्त्र के परम कारुणिकत्व की ही पुष्टि होती है